शिवपुराण वायवी संहिता तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से सहयोग करे उसमें भी पूर्व सब कार्य करें साथ ही उसमें व्याप्त बागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमान्त सब कर्म परमश संपन्न करके पूर्व नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका व्यागीश्वरी देवी का पूर्व ध्यान करे उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे दसों दिशाओं को उद्भाषित कर रही है इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करे फिर महेश्वर देव का आवाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वक्त आज्ञा सुनाए तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांत्यातीता कला तक पहुँचा उसकी व्यापकता का अवलोकन करे उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करे उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्वक करे शेष कार्य की पूर्ति करके सदा शिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रम शंभु के आज्ञा सुना दे फिर वहां भी पूर्व शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन बागेश्वर को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे तदनंतर शिव मंत्र से पूर्व शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि तीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया छह अध्याओ से परे जो शिव की पराशक्ति है वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय बहुसठ का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे फिर कैची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्थिवाचन कर ले तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे तदनंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में तीन आहुतियां दे फिर मंत्र वैकल्पिक जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में में तीन आहुतियां दे, वहां मंडल विराजमान अंबा पार्वती से शंभु की समाराधना करके तीन आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करे भगवत तत्प्रसादे न शुद्धि कृथातस्मात् परम धाम गमेनम प्रभावियम भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की सदृध शुद्धि की गई अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परमधाम में पहुँचाइए